सर्वं सरणा सर्व ब्रह्मोपनिषदं मां ब्रह्मया क्या महमया करोनिया कर्णस्विया कर्णेस्तते युध मिशन ये मैं सन्त कांवेरी छांदो के परिषद तृतीयाध्याय खंड के द्वितीय मंत्र का कुछ विचार हो गया था जिसमें पुत्र के आयु के प्रार्थना करने के पश्चात अपने आयु बढ़ाने के लिए ये मंत्र हैं इस तरह के वो करता है व्यक्ति तो होता क्या है अपने आयु को तीन भाग में बांट करके पहला चौबीस वर्ष फिर चौवालीस वर्ष फिर, फिर अड़तालीस वर्ष ऐसा जोड़ने से 116 वर्ष हो जाता है क्यों गायत्री 24 अक्षर वाली होती है प्रातः सवन में गायत्री सब वाला होता है इसलिए गायत्री तो गायत्री सवन से प्रार्थना कर सवन के देवता जो प्राण है यहाँ पशु प्राण है उनसे प्रार्थना करता है मेरु आयु आपके कार्यकाल में विच्छेद न हो जाए 24 साल तक विच्छेद न हो जाए ऐसा बोलता है और अगले सबन में जोड़ बोलता है आगे फिर चौबीस साल के पश्चात चौवालिस वर्ष आगे और माध्यमिक का के प्रार्थना करता है कोई प्राणी है यहाँ माध्यमिक सवर रुद्र होते हैं रुद्र मान्य प्राणी है मेरे आयु को पूरी अपने कार्यकाल में पीछे होने नहीं देना होता यही आगे मात्र बोलता है अथ <coughs> यानी चतुच्शत वर्षाणी तन माध्यम दिनम शवनम तदस्य क्ष क्रैस्व मध्यंतिनम शवनम तदस रुद्रवायत्माव्रद्व रोदयंतींश्वर्षा चतक्षु भादु भादु दुण दुण दुण दुण दुण दुण दुण एते मध्यंजनम शवनम पदस्द्रन्वायत्वरुद्रेद रोदयंतीत वयसी किंचिदुपे सूयाुद्रिदंबे मध्यंजनम शवनम तृतीय शवनमतूत रुद्राण मध्येज बुद्ध उपतपे एवदोहव तम चेदत पयसे किंचिदुपत सूयाुद्रलंबे मध्यंतरम शवनम तृतीय शवनम तमूत मांगना रुद्राण मध्ये तथ एवधवीर अथ यानी चतच्वांश्वर्षा चौबीस के बाद में फिर चौलीस चौबीस चुवालीस हजार छष्ठ अड़सठ यानी चत वर्ष यानी आगे के चौवालिस वर्ष हैं तन माध्यम जन्म सबन उसकी आयु उसको माध्यम सभन के बीच होते हैं माध्यमिक सबन होते हैं क्यों चतुस्थवारिंसद अक्षरा त्रिष्टुपन्ध जो होता है मंत्रों में वह चौवालिस अक्षर का होता है और त्रैष्ठुभम माध्यम जन सभन कोई त्रिष्टुप छबंधी होता है माध्यम माध्यमिक सबल में त्रिष्टुप वाले का ग्रहण करते हैं मंत्रों का प्रयोग होता है तदस्य रुद्रूप उस में उस अवस्था में रुद्र क्यों माध्यम होता है एकादश रुद्र आना चाहिए यहाँ प्राणाभाव रुद्र <स्थाँगा> तो प्राण ही रुद्र है प्राण वाले के कर्म इंद्रिया और प्राण मिलकर के सारे मिलकर के ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया प्राण मिलकर सब मिलकर रुद्र सब जैसे क्यों इधम ही सर्वम रोध एते ही इधम सर्वम ये सबको रुलाने वाली यही है ये इंद्रिया प्राण ये रुलाते हैं इसलिए कहाती तो रुद्र सबको रुलाते हैं हाँ। रुद्रंती नहीं रोधी रे हैं सबको रुलवाने यही है इसलिए रुद्र कहा गया तमचे एत वैसे उस उपासक को इस उम्र में चौबीस वर्ष के पश्चात आगे चौवालिस वर्ष है अड़सठ वर्ष तक समझे एक तस्वीन व्यवस्य किंचित हो इस उम्र में कोई रोग आदि उसको कष्ट दे आध्यात्मिक कष्ट शारीरिक संबंधित कष्ट दे सब याद वो बोले उसका प्राण रुद्र हे प्राण हे रुद्र यह संबोधन है, है, है ये प्राण हे रुद्र इधम में माध्यांगे माध्यांगन सवन चल रहा है आयु की मध्य भाग चल रहा है मेरा ये माध्यांग सब चल रहा है यह तृतीय सवनम अनुसंधन तृतीय सवन के साथ इसको जोड़ दो एक कर दो साय साँग सबल होगा उसके साथ जो होती ऐसा बोलता है मा हम प्राणान रुद्राणाम जो बिलोक प्राणान रुद्राण मध्य आप जो प्राण है रुद्र है आप लोग आपके बीच में हम अहम यज्ञ मैं यज्ञ हूँ मां बिलोक मेरा लोक न हो जाए थी, ऐसा बोलता है तथा ये अगर भगवती हाथ करने से क्या होगा एवं तस्मात ऐसे प्रार्थना करने से उद एती उद को ला करके ए क्रिया में ला के जोड़ देना तो ते प्राग धातु ऐसे सूत्र है उपसर्ग धातु था, के पहले प्रयोग होते हैं किंतु यहाँ पहले प्रयोग नहीं व्यवधान है छसी व्यवहिते भी कहा वेद में जो है व्यवधान में भी उपसर्ग का क्रिया का अन्वय होता है छंदसी व्यवहिते भी ऐसे सूत्र है तेज प्राग धातु के बाद सं उद एति ऐसा संबंध होगा ये उद को लाके ए के साथ संबंध होगा और वो हो जाता है ऐसा करने से ऐसा कहा ठीक भाष्य में कहते हैं, हैं। अतः यानी चतुर्थ सत्वर इत्यादि समान पहले पर्याय से यदि समान है चतुर्थ वर्षाणी कहा था या चतु सतुवारी वाला समान है केवल रुद्र शब्द की विपत्ति बता देते हैं प्राण को रुद्र बोला हुआ अभी क्यों बोला रुदंती रोदांती प्राण ये रोते भी हैं विषय के अभाव में रोते हैं और अंतिम समय में सबको बुलाते हैं ऐसी कितनी रुदंती रोदांती रोते भी हैं बुलवाते भी हैं जीवन भर तो ये रोते रहते हैं इनको विषय चाहिए विषय के लिए रोते हैं और अंतिम समय में परिजनों को रुला के जाते हैं रोदायी रुलवाते हैं प्राण रुद्र इसलिए प्राण को रुद्र कहा क्यों क्रूराहिते मध्य में वयसी अतो रुद्र रुद्र का अर्थ होता है रुलाने वाले को रुद्र बोलते हैं क्यों ये जो मध्यम उम्र में क्रूर होते हैं चंचल होते हैं इंद्रियां हमारी चंचल होती है मध्यम उम्र माने जवानी होती है उस काल में क्रूराहिते ये प्राण जो है क्रूर होते हैं उस काल में इंद्रिया आदि श्रृंखल होते हैं मध्य में वयसी अतो मध्यम उम्र में माने जवानी में क्रूर होते हैं इसलिए इनको रुद्र कहा ऐसा कहा टीका में कहते हैं समानम तस्यानी चतुर्विशति वर्षाणी शेषा भाष्य में क्या था अथ यानी चतुचत वर्षाणी समानम समान के आगे जोड़ना तसे यानी चतुर्विशति वर्षाणी इत्यादि ना शेषा समान उसके साथ इसका समानता है पूर्व में चतुर्विशति वर्षाणी जहाँ उसके साथ इसका समानता है प्राणेश् रुद्र शब्द प्रवृत्ति निमित्तम आ इंद्रिय प्राणों में रुद्र शब्द की प्रवृत्ति में मान रोदयंती तो रुद्रा बोलना है रुलाते हैं इसलिए रुद्र कहते हैं इसको निमित्त बताते हैं रुदांति रोदयंती का रोते भी है रोलाते भी है जीवन बल तो रोते रहते हैं ये और अंतिम समाज है संबंधों को रुलाते हैं ऐसी स्थिति है रुद्रा यदम रोदयंती रुद्रा यदि तदुपाधय रुलाते हैं इसलिए रुद्र कहा गया इसको सिद्ध करते कहे पूरा ही नहीं ने मध्यमी वयस ही कहा था जवानी में क्रूर होते हैं चंचल होते हैं सब रुलाते हैं इंद्रिया विषयों के अभाव से हर इंद्रिया अवरब विषयों चाहती विषयों को चाहती है यहाँ जीवात्मा परेशान हो जाता है सब रुलाते हैं इसलिए उनको रुद्र कहा हैं आगे मंत्र है अथ यानी अच्श्वर्षा तत्तीयशनमशद अक्षरा जगती जागत तृतीय शवनम पदसाद नवायता प्राणावा आदि एकदम सर्व आदतते अथयानी चिंश्वर्षाशवनमस्ताच्शद जृतीय शवनमदि अन्वायदि एकद्व आददे तमचेत वयसी कचिदुपत स ब्रूयादिदं तृतीय शवनमर असनुते माहं प्राण मध्ये योक्षी उधती अग दोहती किंचिदुपेल तृतीय शवनम आयुरुस माहंपाण मध्ये योग्यलक्षीय बुद्ध तत एग भवति अथ यानि अष्टा चवांश वर्ष आने अड़सठ वर्ष हो चुका है उसके आगे जो अड़तालीस साल बचे हैं अथा यानि अष्टा चवांश वर्ष आद तृतीय सवरण वो तृतीय सवन है इसका मानी अवद्ध अवस्था लिए और जा रहा हो तृतीय सवन हम यानी सवर है वो अष्टा चवांश अक्षरा जगदी जगती छंद जो होता है मंत्रों में जगती छंद वाला मंत्र अड़तालीस अक्षर का होता है उसके साथ इसके साथ जागतम तृतीय सवन तृतीय सवन में जगती छंद्र वाले मंत्रों का प्रयोग किया जाता है जगति संबंधी को जागतम बोला और अनुप्रत्य लगाकर जागतम तृतीय सवन तृतीय सवन जो होता है जागत शर, सवन होता है मानी जगति छंद वाले मंत्रों का प्रयोग किया जाता है उसका तदस्य आदित्य अनुगत्य उस पुरुष यज्ञ में उस तृतीय सवन में क्या होता आदित्य अनुगत है द्वादश आदित्य उसमें अनुगत है आदित्य कौन है बारह महीने को आदित्य कहा है उसमें सातल्य ब्राह्मण में बारह जो बारह महीना है वही आदित्य शब्द से कहा गया है चंद्र यहाँ आदित्य मैंने क्या है आदित्य प्राणा बाबा आदित्य प्राण ही आदित्य है, इत्या। इत्या है।, इत्या है, ही है। ही सबको ग्रहण करने वाले को आदित्य कहते हैं एक कहते ही इदम सर्वम आदत ये जो प्राण है इंद्रिया हमारे इंद्रिया प्राण ये सबको ग्रहण करती है शब्द फल सू ब्रज को ग्रहण करने वाले हैं ये इसलिए तो आदित्य कहा आदित्य ग्रहण करता है इसलिए भी ग्रहण करते हैं इसलिए आदित्य का कहा प्राणावा आदित्य आदित्य शब्द का भी प्राणी है अष्टवशी का प्राण है एकादश रुद्र प्राणी है और प्राणी हैदित्य एदम सर्व आदत्ते कहाते समुदाय सब, सब प्राण सबको ग्रहण यही करते हैं सब दस वर्ष रूप मंत्र को ग्रहण करने वाली यही है इसलिए उनको प्राण या आदित्य बोले तमचेत उस अवस्था में उस उपासक को तमचेत उपासक उपासक ये तस्मिन वे इस उम्र में तृतीय उम्र में माने अड़सठ वर्ष के बाद किंचित उपद्रवी कोई रोग आदि इसको कष्ट दे तो सब रूयाप वो उपासक कहे प्रार्थना करे पूरी आत्मा प्रार्थना प्रे प्रार्थना करे हे प्राण हे आदित्य संबोधन है हे हे आदित्य प्राण को आदित्य कहा है इधम मे तृतीय तृतीय सबन चल रहा है गलती आयु है मेरी यह वृद्धावस्था है इधम में तृतीय सभन हम ये जो तृतीय सभन मेरा चल रहा है आयु हम संबोधन पूर्णायु को जोड़ दो इसके साथ पूर्णायु एक सौ सोलह वर्ष में होना है पूर्णा आयु अनुसंता का आयु के साथ पूरा कर दो जोड़ दो माहम प्राणा नाम मा आदित्य नाम मध्य कहा प्राणा नाम आदित्य मध्य आप जो प्राण है आदित्य है आपके बीच में मैं जो यज्ञ हूँ मेरा लोप न हो जाए बीच में मृत्यु न हो जाए मेरा ऐसा बोलता है इससे करने से क्या होगा ऐसे प्रार्थना करने से उद्धा होता था अवधो ब तथा तस्मात ऐसी प्रार्थना से क्या होगा ह एव प्रसिद्ध है उत एटी उसमें से उदच्छ उदगच्छे रोग से मुक्त हो जाता है अवधो हव एव होती रोग रहित हो जाता है टीका में कहते हैं तथा आदित्य प्राणा इत्यादि कहा आदित्य शब्द तो यहां प्राणी है जो तो सबको ग्रहण करने वाले होते हैं शब्द आदि विषय को ग्रहण करते हैं इसलिए उनको तो आदित्य कहा ये ही इदम शब्दादिजातम आदतते माने प्राण ये प्राण है जगत को ग्रहण करने वाले यही है तो बस ग्रहण करने वाले को आदित्य कहते हैं ये भी ग्रहण करता है तो इसलिए आदित्य है ते ही माने प्राण ही इदम शब्दादिजातम शब्दादि समुदाय जितने भी आदतते ग्रहण करते आता है आदित्य इसलिए आदित्य है तृतीय सवन आयु वर्ष सम सदम समाप समाप समा अनुसंतनुता यज्ञ समाप्यता एक वर्ष था वेरी गुड तृतीय तो सवन आयु चल रही है या आयु आयु को सोलह सौ उत्तर वर्ष सम 116 वर्ष तक 16 सो, साल जिसमें आगे है ऐसा 100 वर्ष 116 सो वर्ष तक समाप्त समापन करो पूरा करो मेरी आयु को अनुसंतनु तक उसके साथ जोड़ो यज्ञ समापायता इत्य इस यज्ञ को वहां ले जाके पूरा करो एक सौ सो सोलह सोलह वर्ष तक में जीवित रहूं ऐसी प्रार्थना करता है कहा समान मन पूर्व के साथ समान है भाग्य बोल दिया ठीक है हम यथा प्राण बसव रुद्रा होता है जैसे प्राण बसु रुद्र को प्राणी पशु भी प्राण कहा रुद्र भी प्राण कहा जो प्रातः सबन में बसु होते हैं यहाँ का अर्थ भी प्राण दिया और माध्यम संबंध में रुद्र होते हैं यहाँ रुद्र शब्द का भी प्राण लिया ठीक है और तथा इत्या उसी प्रकार तथा आदित्य प्राण यहाँ आदित्य को प्राण बोला पूर्व पर्याय में जैसे जैसे प्राण लिया था के प्राण रुद्र वाले प्राण यहां भी आदित्य प्राण ये कहते हैं तेसु आदित्य शब्द प्रवृत्तों निमित्त उन प्राणों में तेसु प्राणेशु उन प्राणों में आदित्य शब्द की प्रवृत्ति में निमित्त बताते हैं क्यों आदित्य शब्द बोला गया कहा इधम शब्दादिजातम आददते एका ये एक प्राण जो होते हैं इंद्रिया आदि शब्दादि विषयों को ग्रहण करते हैं आदित्य रश्मियों का ग्रहण करने से आदित्य आदित्य बोला है ये भी किसी प्रकार है ये ग्रहण करता है शब्द विषयों को ग्रहण करता है इसलिए इसको तो आदित्य बोला तमचेत इत्यादि न पूर्वेण ग्रंथे नमचेत एक तस्विन इत्यादि भक्षण ग्रंथ से न ऐसे शब्द आया तमचेत इत्यादि का पूर्वे नंथ ने पूर्व में ऐसे आया था तमचेत अश्विन वैसी उपत्यादि वाक्य पहले भी दो पर आ चुके हैं उसके साथ पूर्व ग्रंथ के साथ ये मंत्र में आया हुआ तमचेत इत्यादि वाक्य है तमचेत ये इत्यादि पक्षमाण ग्रंथस है ग्रंथ का तुल्य पूर्व के साथ समान है इसलिए न व्याख्यान इसलिए इसकी व्याख्या की अपेक्षा नहीं है इसलिए समानम अन्य ग्रह के में लिख दिया है कहा आगे मई दास उदाहरण से तात्पर्य यहां महिदास का उदाहरण देंगे 116 वर्ष तक महिदास जिया इस तरह का पुत्र महिदास है वह 116 वर्ष तक जिया इस उपासना के बल पर ऐसा ही अर्थ करना चाहते हैं कहा मईदास उदाहरण से तात्पर्य इस आगे मंत्र में महिदास का उदाहरण देने वाली स्थिति इसलिए महिदास का उदाहरण का तात्पर्य बताते हैं निश्चिता ही विद्या उदाहरण यह उत्तर दिया विद्या मान उपासना उपासना जो होती है जो निश्चय की हुई उपासना फलाय अनिश्चित उपासना फल के लिए नहीं निश्चय किया हुआ उपासना महिदास ने किया तो 116 वर्ष जिया इसलिए निश्चित है कि यह उपासना एक साल तक जीवित रखने तो वाली है निश्चित विद्या विद्या माने उपासना जो निश्चय की हुई जो वासना है माने दृष्टांत के द्वारा जो निश्चय किया हुआ की हुई उपासना फल आ जाए फल के लिए होगा या आयु वृद्धि के लिए है दर्शन उदाहरण इसे दिखाते हुए उदाहरण देते हैं क्यों मैदास का उदाहरण दे करके निश्चय कराती स्मृति जो निश्चित हो गया उदाहरण मिलने पर अपने को विश्वास हो जाता है जो विश्वस्त उपासना है वो फल के लिए होगा पर एक जाते मंत्र है आगे। दस्मित्वाहिदी कहम अन न प्रेशोशं वर्ष सदम अजीव जीवति दशम सह षोड़ जीवती एक वै तद्द्द्वाह वैरासरेय सी एक योहमन न प्रेश्यामी सहोशतम अजीवत सोड़ सोड़ सलम जीवति शन है दर्शन, दर्शन चल रहा है यहाँ माने जीवन को यज्ञ बना करके चल रहा है माने यज्ञ दर्शन प्रसिद्ध है स्म तद्द्वान्हिनाषा इतरे तद् विद्वान्न इस यज्ञ दर्शन को जानने वाला मई दास जो इतर का पुत्र है इसलिए आई तरह कहा मई क्या मई ने कहा आह स्म लटस में स्म टे में लट होता बाद का माने और आएगा लिड का मई ने ऐसा कहा इसे यज्ञ दर्शन के विषय में मई दास का पुत्र जो महिदास है उस महिदास ने ऐसा कहा सर क्या कहा तो उस रोग से बोलता है सा वो तुम जो रोग हो किम मैं एकदद उपतपसी क्या मेरे को तुम कष्ट दोगे रोग से बोलता है सा तुम वो जो तुम रोग हो किम मैं एक उपतपसी क्या मेरे को कष्ट देते हो तुम यो अहम अने ना न प्रेश्यामी इस रोग के द्वारा मैं मरूंगा नहीं न प्रेश्यामी नहीं मरूंगा मेरी मृत्यु नहीं हो सकती क्यों ऐसा निश्चय करके बोला मैंने मैंने प्राणों से प्रार्थना की हुई है मैं भरूंगा नहीं तुम्हारे कारण से सह सोड़सम वर्ष शतम अजिबत सह माने महिदासोड़सम वर्ष शतम अजीब एक सौ सोलह वर्ष तक जिया ये तो दृष्टांत हो गया और उपासक के लिए भी यही फल होगा करें प्रह ोड़सम वर्ष सं जीवती वो जो उपासक होगा वह भी सोलह वर्ष तक जिएगा एवं वेदम वेद कहा प्रजीवति प्र को ले जाके जीवति के साथ में अन्वय करना उपसर्ग का क्रिया के साथ योग होता है भी प्र को जीवति के साथ लगना था ते प्राग धातु सूत्र है जिसकी गति संज्ञा उपसर्ग संज्ञा होती है धातु के पूर्व में उनको प्रयोग करना होता है किन्तु छंदसी व्यवहित भी व्यवधान है वेद में व्यवधान भी उपसर्ग और क्रिया का संबंध होता है या व्यवधान संदेशी व्यवहित के बाद में भी उपसर्ग रंग मानी जाती है प्रजीवती ऐसा होता है प्रकृष्ट जीवती वो भी एक सौ सोलह वर्ष तक जीता है या एवं व्यवस्था जी इस रहस्य को जो जानता है इसमें बताया गया जो रहस्य है इस यज्ञ दर्शन को जो जानता है वो भी एक भी 116 वर्ष तक जैसे इतरा का पुत्र मिरास 116 वर्ष तक जीवा जीवित रहा यह आता है राष्ट्र में कहते हैं एक मंत्र में अर्थ यज्ञ दर्शन नौपलिंग में प्रयोग किया है यज्ञ दर्शन एक दर्शन।, जो एक दर्शन है हस्म भई कि और बई जो है ये प्रसिद्धि अर्थ के लिए है जो एत हस्म हाँ भई है ना हई हाँ स्म तो आह के साथ हमने हो जाएगा ह भाई ये प्रसिद्धि अर्थ में प्रसिद्ध है ये बात दो निपात है अबेय है ह हाँ और बई ये प्रसिद्धि अर्थ को बताते हैं ये कहना चाहते हैं एक दर्शन हस्म हाँ भई किलर तद विद्वान आह स्म ऐसा हो जाएगा वो जो विद्वान ने कहा मैदासो नाम उसका नाम मैदास है जो पृथ्वी को ही चाहता है उसको मैदास बोलते हैं स है यही कहना चाहता है महिदास महिदासो नाम नाम से महिदास है वो और इतरा या अपत्यम ऐतरेय और इतरा का संतान होने से इस ऐतरेय तरह का स्त्री त्रिप्रत्यांग त्री प्रत्यांग सबसे ढक प्रत्यय लगता है जैसे गंगा के संतान को बोलते हैं, इसी प्रकार इतरा के पुत्र को ऐतरेय बोध इतर का पुत्र है अपना नाम महिदास है और माता के नाम से ऐतरेय पड़ा माता इतरा थी इसलिए उसको हित रहता इतरा का पुत्र है इसलिए हित रहता इतरा या अत्यम ऐतरेगा किम रोग से बोलता है किम कस्मात या किम का अर्थ कस्मात क्या तू मुझे परेशान करेगा नहीं कर सकता ऐसा रोग से बोलता है के कस्मात में मम एक तपन उपत हे रोग क्या मुझे तू परेशान कर सकता है करेगा सत तुम हे रोग तुम रोग मुझे क्या परेशान करोगे नहीं यो हम ये क्यों मैं तो यज्ञ रोग क्यों यज्ञ हूं तो अनेरा प्रकृत तो उपतापेन न प्रेश्यामी तुम्हारे द्वारा जो कष्ट दोगे तुम इसके द्वारा मैं न प्रेश्यामी न मरिष्यामी मैं मरूंगा नहीं रोग से बोलता है मैं ये क्यों मैं यज्ञ क्यों मैं मरने वाला अतो वृात अब समय कर तुम्हारे जो परिश्रम होगा मुझे परेशान करने के लिए आ रहे हो तुम्हारे परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा मुझे कुछ कुछ नहीं कर सकते मैं तुम्हारे कारण से मरूंगा नहीं रूप से ऐसा बोलता इतम आह स्म इतिपूर्व समुद्र इत एवं आह का स्म के साथ ये लगा देना ऐसा कहा यह अर्थ आ जाएगा पूर्व के साथ स्म पूर्व में है आह बाद में है मंत्र में संबंध करना आह स्म यदि पूर्व पूर्व के साथ मां के साथ आह का संबंध करना ऐसा कहा महिदास ने सोशम वर्षस्तम ऐसा निश्चय वाला होकर होता हुआ वो जो महिदास एक वर्ष तक जीवित रहा तो ये तो महिदास की कहानी हो गया था अन्योपि अन्य भी कोई ऐसा करेगा यदि ये प्राणों के प्रार्थना पूर्वक तीन सवन को जोड़ने का कर प्रयास करेगा तो अन्यो एवं निश्चय ऐसा इस प्रकार का निश्चय वाला एवं निश्चय हो य एवं निश्चय इस प्रकार का निश्चय जिसका जैसे महिदास का निश्चय है उसी प्रकार का जो निश्चय वाला व्यक्ति होगा होगी भी षोड़शम वर्ष सदम प्रजीवती पूर्व में है जीवती बाद तो में मंत्री लोक में प्रयोग करते जोड़ के करता है वो भी एक सौ सोलह वर्ष है या यहम यथोक्तम यज्ञ संपादन वेद जो कौन, कौन जीता है एक सौ सोलह वर्ष तक कहा जो इस प्रकार कोई भी हो यज्ञ का संपादन को जानता है जाना तो एक कोई सोलह वर्ष जिएगा तदेत यज्ञ दर्शन विद्वां आह स्म संबंध माने भाष्य के पंक्ति में इस प्रकार से संबंध करना वही जो यज्ञ दर्शन है विद्वान मईदास जो विद्वान है उसने कहा ऐसा संबंध बनाना आह स्म आह का के साथ आह का अन्वय करना ऐसा कहा हा बई इतिपातु किला इत्यर्थ है, है हा बई दो निपात अव्यय हैं ये तत् बई दो निपात अव्य है किला अर्थ प्रसिद्धि अर्थ में है ला का अर्थ प्रसिद्ध होता है प्रसिद्धि अर्थ कहे दोनों कहा ऐसा मैदास था प्रसिद्धि है ऐसा दिखा रहे उक्त उदाहरण से प्रसिद्ध विषय जो कहा गया उदाहरण के लिए प्रसिद्ध विषय बैदास के विषय में प्रसिद्धि है ये बोलने के लिए हई दो लगाया ठीक ये, ये पाठ लगाया उक्त उदाहरण कहा गया उदाहरण मैदास का उदाहरण है वो प्रसिद्ध विषय प्रसिद्धि के विषय बनाता है तो हई मिलकर तो वो महिला कहता है रोग से हे रोग कस्मान माम तुम उपत ऐसा हे रोग मुझे तुम कष्ट क्यों देते हो तुम्हारे कष्ट देने से मैं मरने वाला नहीं हूं क्यों मैं क्यों प्राणों से प्रार्थना करके बैठा हुआ है ये कस्माद यदि आक्षेप यहाँ प्रश्न नहीं किम शब्द यहाँ आक्षेप में है क्या तुम्हें कुछ मुझे परेशान करेगा नहीं कर सकता आक्षेप या किम शब्द आक्षेप में है कि में ने जो किम शब्द है आक्षेप में प्रश्न में नहीं आक्षेप में किम शब्द आक्षेप में होता है प्रश्न में होता है आक्षेप में यो हम कस्मा है तो महाकस्मा जो आक्षेप में है ना क्या मुझे परेशान करेगा इसमें हेतु तो कारण बताते हैं यो हम इत्यादि यो हम यज्ञों मई तो यज्ञों अन तत्तेन उपतापेन न पेशिया न मैं तुम्हारे द्वारा जो दिया गया कष्ट है उसके द्वारा हमें मरूंगा नहीं वृथार्थ अवस्था हमें तुम्हारे परिश्रम व्यर्थ होना है ऐसा रोग से बोलता है ठीक है यो यज्ञ सोहम इति योजना यो यज्ञ जो यज्ञ है वही मयूर्द योजना बना शब्द से अन्वय आचष्टे तो शब्द प्रेशयामी को कहा अन्वय करना है प्रेश्यामी के आगे इति पद है मंत्र में शर्द से अन्वय कह इस प्रकार इति इस प्रकार मैं ऐसा बोलता है इति इस, <coughs> इते, इस प्रकार कहा पूर्वे संबंध पूर्व के साथ संबंध हो जाता है ठीक है निश्चितया विद्यायाध्याय प्रति फलम कथ दृष्टान के द्वारा निश्चय की हुई जो उपासना है वैदास ने ऐसा कहा निश्चितया विद्या जो निश्चित विद्या है उपासना विद्या माने उपासना इसके प्रति उपासकम प्रति ध्यान माने उपासक उस ध्यान के प्रति उपासक के प्रति फलम कथा उपासक के लिए फल का कथन करते हैं जो निश्चित विद्या है उपासक के लिए कैसे फल मिलता है वो बताते हैं स एवं विद्या स इस प्रकार का निश्चय वाला होता हुआ वो जो मैराश है सोड़शम वर्षस्तम अजीवत सोड़शम वर्षशतम अजीब एक सौ वर्ष तक जिया महिदास्य यथोक्त निश्चय बतो महिदास प्रकार का निश्चय वाला है मैं यज्ञ रूप हो करके कर निश्चय करके बैठा है रोग से डरता नहीं रोग से बोलता क्या तू मुझे मारेगा फिर आने से मारने वाला नहीं ऐसा निश्चय करके बैठा हुआ है यद्यपि महिला यथोक्त निश्चय को तो महिदासस्य इस प्रकार के निश्चय वाला जो महिदास है उसका महिदास्य यथोक्तम पूर्वोक्तम जो बातें होगी फल फल मिलेगा एक सौ सोलह वर्ष से जीना फल मिलेगा यथोक्तम फलम यथोक्त तो फल होगा तो तथा इधानीम इरा, तनस्य इस समय के व्यक्ति के लिए क्या होगा ये तो, तो महिला की बात आ गई वो निश्चित वाला आता इस प्रकार का तथापि इधानीम तनस्य किम आया था इस समय के मनुष्यों को लेकर के क्या निकला यहां सार के आया ये प्रश्न आ आशंका है अन्योपि अन्य भी इस प्रकार का निश्चय करेगा तो 116 वर्ष तक जिएगा ये फल होगा ये कथ है अन्योपी ये का एवं निश्चय इस प्रकार का निश्चय वाला जो होगा जैसे बैदास का निश्चय था वैसे वाला सोलशम वर्ष शतम प्रजीवती 116 वर्ष तक जीता जिएगा वो इत्यादि ठीक है प्रजीवती जीवन से प्रकर्षो रोगादी उपतापराहित ये जीवती ने प्र जो लगा दिया इससे क्या विशेषता आ जाएगी जीवती बोलने से काम चला था प्रसार लग्न से क्या होगा कहते हैं प्रजीवती जीवन, जीवन है। से वाक्य में जीवन से प्रकाश जीवन प्रकृष्ट जीवन रहेगा मैंने रोगादि से रहित रहेगा ये प्रलग्न से फल आ जाएगा रोगादि उपताप रहित हम प्रशब्द ने उचित रोगादि कष्ट से रहित होना यह प्रशब्दी द्वारा कहा जीते तो सभी है किंतु प्रकृष्ट जीवन जीवन उपास देवता एवं निश्चय यदि उक्ता हूँ पुरुषों विषय इस प्रकार का निश्चय वाला जो कहा हुआ देखती है उसका विस्तार करते हैं या एवं देव इत्यादि कहा या एवं यथोक्तम यज्ञ संपादन देव जानाति इत्यादि बोला इस प्रकार का जो जानता है वो भी 116 वर्ष तक लिए बता दिया। अब यज्ञ के सदृश होने से उसके जीवन को भी एक एक के रूप में लेना चाहते हैं एक बार उपासक तो के जीवन जो होगा एक एक के रूप में होता है ये बोलना चाहते हैं मंत्र है आगे यहां ये यहाँ पर शरीर यज्ञ की उपासना है शरीर को यज्ञ मान की उपासना है एक उपासना ऐसी उपासना है उसको बताना चाहते हैं क्यों तो यहां अक्षय अविनाशी होगा अच्युतमसी मसी अक्षय मसी इत्यादि आएंगे प्राण संश्युत मशीष इत्यादि मंत्र आएगा इसके लिए फल मिलेगा ऐसा करना चाहिए मंत्र है सायद सायद सति सति नन्नरमते नन्नरमते दीक्षा स यदशी सी यिपाते व्यक्ति है कोई इच्छति अशित सति भोजन की इच्छा करता है भोजन का अभाव उसके पास है। तो भोजन की इच्छा करता है और ये पिपा पिपाशति जो पातुंगी क्षति पिपाशती पीने की इच्छा करता है जल का अभाव है भोजन का अभाव है या न इष्ट वस्तु के अभाव से जो उसको कष्ट होता है दुख होता है इष्ट वस्तु नहीं है उसके पास जो वो चाहता है इष्ट वस्तु उसके पास नहीं है इसलिए वह आनंदित नहीं होता सुखी नहीं होता प्रसन्नता नहीं होता दीक्षा, ये इसके क्या है ये दीक्षा है इसकी मान एक के पहले दीक्षा एक संस्कार होता है दुख है दीक्षा लेने पर दुख होगा भूमि सेना आदि करना पड़ता है इसके, माने एक एक के रूप में इसके जीवन को संपादन करना है इसलिए पूर्वावस्था दीक्षा है माने जो भोजन करने की इच्छा है उसकी पीने की इच्छा है और इष्ट वस्तु के अभाव में जो प्रसन्नता नहीं है मन दुख है दीक्षा में दुख है यज्ञ आदि के लिए दीक्षित होने पर यज्ञ आदि करना पड़ेगा तो कष्ट होगा इसी प्रकार यहाँ भी आगे जीवन को दिखाना है इसकी ये दीक्षा का है इसको यज्ञ आदि के पूर्व में दीक्षा होती है यहां भी जीवन के पूर्व अवस्था यह है इसकी स येद अशीषी सती मारे अशितुम इच्छती जो खाने की इच्छा करता है व्यक्ति ये जो पीने की इच्छा करता है यह न इष्ट वस्तु के अभाव में जो प्रसन्न नहीं होता इष्ट वस्तु मिले तो प्रसन्न हो इष्ट वस्तु का अभाव है इसलिए प्रसन्न नहीं है दीक्षा होती है धर्म संस्कार के लिए समर्पित हो जाना धर्म के संस्कार एक यादि करने के समर्पित हो जाना इससे करके बैठ जाना इसको दीक्षा कहते हैं तो इसकी दीक्षा है ठीक है <coughs> टीका में कहते नु पूर्वेण आशीर्वाद प्रयोगेण उदाहरण समानतर ग्रंथ से संबंधों न उपलब्ध थे यहाँ पर पूर्व में जो यज्ञ रूप से प्राण की उपासना की गई जीवन की उपासना जीवन को तीन भाग करके उपासना दी गई 116 वर्ष तक जीने के फल के लिए उपासना बताई गई और उदाहरण दिया का उदाहरण दिया एक एक ऐ तरह जो इतरा का पुत्र महिदास है उसको उदाहरण दिया उसने ये उपासना की थी तो 116 सौ वर्ष तक जीवित रहा उदाहरण दिया पूर्वे आशीर्वाद आदि हे प्राणा हे आदित्य इत्यादि जो आशीर्वाद मांग रहा था पूर्व उपासना में तीनों उनमें हे बसवा हे प्राणा, हे रुद्रा हे प्राण हे प्राणा हे आदित्य इत्यादि तीनों में उसने आशीर्वाद मांगा था वहां ले जाके जोड़ दो करके कहा था आशीर्वाद मांगा था पूर्व में जो कहा आशीर्वाद प्रयोग और उदाहरण जो दिया महिदास का उदाहरण उदाहरण महिदास का दिया इसके द्वारा समन्तर ग्रंथ से उपलब्ध तो थे आगे जो मंत्र आ रहे हैं ये प्रकरण आ रहा है, ये आ रहा है ये उसके साथ इसका कोई संबंध नहीं पूर्वा पर संबंध नहीं है ये पूर्वादि की क्षमता है तो ये इसको क्यों लाया गया, गया? पूर्व के साथ इसका पूर्व खंड के साथ इसका कोई संबंध नहीं दिखता ये वो ट्रे पूर्व में जो यज्ञ रूप से प्राणोपासना की गई थी तो उसके साथ इसका संबंध नहीं है उदाहरण भी दिया महिला का, उसके साथ संबंध नहीं तथ रहा इत्यादि बोलना चाहते हैं राष्ट्र में कहते हैं संबंध दिखाते हैं पूर्व के साथ ही संबंध है इसका ये कहना चाहते है स यद अशीषी सती इत्यादि यज्ञ सामान्य निर्देश पूर्व में यज्ञ की चर्चा हो रही थी ये भी यज्ञ ही है सायद अशीषी शती इत्यादि वाक्य की चर्चा में है पूर्व में भी यज्ञ की चर्चा थी ये भी यज्ञ की चर्चा है इसलिए सादृश है ये संबंध दिखाना चाहते हैं संबंध है सयद अशी यज्ञ सामान्य दृश्य यज्ञ के निर्देश होने से उपदेश होने से पुरुष से पूर्वेण संबंध है कहते यज्ञ रूप पुरुष का पूर्व के साथ संबंध है पुरुष यज्ञ स्वरूप पुरुष जो पुरुष को यज्ञ चल रहा था उसका ये पूर्व के साथ ही संबंध है। का माने पूर्व में जो तीन सवन की चर्चा थी प्राप्त सवन मध्यम सवन सहाय सवन उसके साथ ही संबंध है एक यज्ञ होने से पूर्व भी यज्ञ था ये भी यज्ञ है इसमें अर्थ करते यद अशीषी सति माने अशी तुम इच्छती खाने की इच्छा करता है अभाव है जीवन में खाने का इच्छा करता है तथा पिपाशी सति पिपा पीने की इच्छा करता है पातुम इच्छक पीना चाहता है अन्न प्रसन्न नहीं होता जब क्यों इष्टादि अप्राप्ति निमित्तन इष्ट वस्तु की अप्राप्ति है चाहता है इष्ट वस्तु प्राप्त नहीं होता तो प्रसन्नता कहां से आएगी प्रसन्नता है अन्न रमते इष्टादि अप्राप्ति निमित्त इष्टादि वस्तु के अभाव के कारण से प्रसन्न नहीं आए यद एवं जाति एवं दुखम मनुती इस प्रकार के दुख का अनुभव करता है इस प्रकार के जो दुख है दुख का अनुभव करता है ये सब इसकी मानी जाती है इस यज्ञ की पुरुष की दीक्षा है दुख सामान्य विधि यज्ञ से विधि यज्ञ में पहले दीक्षा होती है आगे कष्ट शुरू होगा वहां से यज्ञ में मनमाना खाना नहीं मिलेगा मनमाना सोना नहीं मिलेगा म, मनमाना करना नहीं मिलेगा समय पर स्नान होगा अल्प भोजन होगा बहुत सारे नियम का पालन करना पड़ेगा विरियज में जो तो बाहरी यज्ञ होता है वहां इस प्रकार दुख, वहां दुख है यहां भी दुख है खाना नहीं मिला तो दुख है पीना नहीं मिला दुख है इस वस्तु तो का दुख है दुख का सा से है विधि में और इसमें इसलिए दीक्षा है वहां दीक्षा शुरू होने के बाद दुःख शुरू हो जाएगा विधि यज्ञ ये नहीं खाना ये नहीं करना वो नहीं करना कई नियम पालन करना पड़ेगा कष्ट होगा तो यहां भी कष्ट है या भोजन नहीं मिल रहा है खाने की इच्छा कर रहा है पीने की इच्छा कर रहा है वस्तु नहीं इस तो वस्तु का अभाव है मन प्रसन्न नहीं है यहाँ भी कष्ट है दुख होने से के विधेयक ये दीक्षा कहा वहाँ दीक्षा यहाँ भी वहां भी दीक्षा पर कष्ट है यहाँ भी दीक्षा में कष्ट है ये दीक्षा कहा वास्तविक दीक्षा तो ने दुख को लेकर के दीक्षा कहा कि पूर्वेण तस् याने चतुर्विशति वर्षाणी इत्यादि न सादृश्य निर्देश पूर्व के साथ है चौबीस वर्ष hmm. तक इत्यादि कहा था hmm. प्रात उसका वो यज्ञ प्रातःज्ञ है उसका ये बोला था पूर्वेण पूर्वक प्रकट के साथ तस् यानी इत्यादि आया था उस पुरुष का 24 वर्ष जो है इत्यादि वाक्य सादृश दिखाया सादृश्य निर्देश सादृश्य दिखाया यहाँ सादृश्य है क्षा सादृश्य यहां ये कहते हैं निर्देश है। एवं जाति एगम असनायादि आदि कृतम इत्यादत इस प्रकार के दुख भोग प्यास आदि के कारण होने वाला दुख ये दीक्षा है इसकी अशी शिशादिशु दीक्षा दृष्टि जो खाने की इच्छा पीने की इच्छा इष्ट तो वस्तु के अभाव में अप्रसन्नता इसमें दीक्षा दृष्टि में कारण बता दें इसमें क्या दीक्षा ये कारण बताते हैं क्या दुख सामान्य जैसे विधि के में बाहर जो यज्ञ करते हैं उसमें पहले दीक्षा दीक्षा के बाद दुख शुरू होता है तो यह भी दुःख का कार्य है इसलिए दीक्षा के सामने में है ये कहा मंत्र है अथ यद स्नाती पिबती यद रमते तद उपस अथ यदा स्नाती यती ने ने ने ने ने यद रमते तद उपसदयी रेती अथा अनंतर यद जीवन में जो खाता है ये मनुष्य जो खाता है यद जो पीता है यद रमते इष्ट वस्तु के मिलने पर जो आनंदित होता है प्रसन्न होता है इष्ट वस्तु की प्राप्ति में जो प्रसन्नता उसकी अंतकरण में है तद उपसदयी वो उपसद एक पयोव्रत होता है पयोव्रत को उपसद बोलते हैं दूध पी कर वाला व्रत एक में पयो व्रत होता है उसके समान होता है पयो व्रत में शरीर हल्का रहेगा और मन में प्रसन्नता होगी व्रत करते समय में मन, मन में प्रसन्नता होती है एकादशी की एक देन खाना नहीं मिलता फिर भी मन प्रसन्न रहता है जो आज हम कुछ कर रहे हैं ऐसा होता है अपने आप क्या है ना इसलिए प्रसन्न होता है दूसरे बोलेगा खाना नहीं मिलेगा तुप होगा अपने अपने करता है कि आज मैं दर्द करूंगा, दूसरे को खिलाएगा अपना नहीं खाएगा, किंतु तो प्रसन्न होता है स्वयं त्यता हेते समी भरित्रिय जी ने बहेगा जिससे कहा है एक विषय स्वयं त्यागा जाए तो अनंत सुख देने वाले होते हैं दूसरे के द्वारा त्यगवाया जाए तो कष्ट रोता रहेगा अरे ऐसा कर दिया उसने ऐसा कर दिया ऐसा गरित्रिय जी कहते हैं अवश्यम व्याता चितर मुशिष वियोगे कौ भेद त्यजति ब्रजंतः यजंत अतुल परितापाय मनस स्वयं हेते त्यक्ता हेतेखमन ये विषय अवश्य जाने वाले हैं जो दूसरे से छीन करके हमने लिया है चाहे पुत्र बन के लिए पैतृक संपत्ति करके लिए चाहे दूसरे को रिजा के लिए चोरी करके लिए डकैत करके लिए कैसा कैसा करके दूसरे के वस्तु का हमने छिना है ये हमारे पास भी रहेंगे अवश्य आता अवश्य जाने वाले सिरत और अवश्य कोई विषय तो आते आते चले जाएंगे महिला दूध पीने के लिए रास्ते में मर गई ऐसा भी हो जाता है कभी कभी किन्तु लंबे समय तक आप वो भी करेंगे उस विषय का तब भी जाएगा छोड़ना तो पड़ेगा ही अवश्य जाएंगे दूसरा ले जाएगा कोई नहीं जैसे दूसरे का हाथ छीन के आपने लिया है आपका हक छीन के दूसरा लेगा अवश्य लंबे समय तक भोग हो भी जाए इन विषयों का तब भी जाएगा ये कोई लंबे समय तक भोग वो होना कोई गारंटी नहीं है किसी नहीं है फिर भी हो भी जाए तब भी ये अवश्य जाएंगे दूसरे का हाथ में चले जाना है तीर तरह उसे आदमी विषय वियोगे को भेदा ऐसे विषय जब दूसरे के हमारे से छीन के दूसरे में जाना ही है तो आज ही वियोग हो जाए तो क्या विशेषता इसकी अच्छा ही था क्या परेशान होती योगे को भेदा आज ही अलग हो जाए हमारे से विषय तो कोई विशेषता तो कोई नहीं फिर भी तेज तेना मन हो यद स्वयं इन विषयों को फिर भी यह मन स्वयं त्यागता नहीं है मन उन विषयों को त्यागता नहीं हम जैसा उसी की चाह में बैठा है अभाव है फिर भी हम्म चाह रहा है आज नहीं तो कल मिलेगा आशा में बैठा है आज नहीं है आज अभाव है कल मिल जाएगा तेजत इनामा और ब्रजंता स्वातंत्र याद विषय स्वतंत्र है हम परतंत्र है जब चाहे चले जाएंगे कोई भरोसा नहीं हमारे बना रहे क्यों हमने दूसरे को छेड़ लिया हुआ है तो हम से भी छीन के कोई ले जाएगा ब्रजंता स्वातंत्र स्वतंत्र वो है हम परत, परतंत्र हैं इसने कभी नहीं कहा मेरी रक्षा करो कभी नहीं बोलता मुझे बनाओ भी नहीं बोला था मुझे नहीं बोला हम पराधी हैं आज रक्षा के चिंतन में मर रहे हैं। कभी नहीं बोलता मुझे गौरव कैट करो नहीं बोलता वो ऐसी ब्रजंत जाते हुए वो स्वतंत्र होने से चले जाएंगे ये जाने वाले हैं अतुल परिताप आयस जब जाते हैं तो मन में कष्ट दे जाते हैं बहुत कष्ट है। आए बड़े मुश्किल से दूसरे के संपत्ति माने अपने छीन के एकत्रित किया था आज चला गया उसने छीन के लिया गया कष्ट होगा ब्रजंत स्वातंत्र अतुल परिताप आय मन सही विषय स्वयं त्यता है थे आज स्वयं हम त्याग कर सके तो सामा सुख मन अनुमिल अनंत सुख देने वाले होते हैं इसी थी घर में गाय है दोहनी गाय हमारे पास कोई डकै आकर के ले जाए हमको कष्ट होगा, जीवन पर रोते रहेंगे किंतु वही गाय एक ब्राह्मण को दान देते दे हैं, तो मन में प्रसन्नता होती है छीना तो छीना उसने भी छीना, ब्राह्मण ने भी छीनना लिया तो गया ब्राह्मण भी दूध हमारे तो हमको नहीं देने वाला वो पिएगा किन्तु उसने प्रसन्न क्यों उसको हमने स्वयं दिया डगरे छीन के ले जाता है तो विषय जब दूसरे को द्वारा छीने जाते हैं तो कष्ट होता है स्वयं हम दूसरे को पकड़ा पगड़ा देख तो देखते हैं ऐसी स्थिति है तो ये मंत्र में कह देता है यद स्नातीबदी यमित तद उपसदे रेती कहा जो खाता है जो पीता है और इष्ट वस्तु के प्राप्ति से जो प्र, मन में प्रसन्नता प्राप्त करता है जो उपसद के समान प्राप्त करता है उपषद एक पयोव्रत है दूध पीकर रहने वाला व्रत है उसके समान ये प्राप्त हो जाता है ये कहा ठीक कहते हैं। दीक्षा वचन सादृश्य पुरुष से दीक्षा वचन के सादृश्य से इस मनुष्य को एक ही रूप से कहा जैसे बाहर में दीक्षा होती है ये भी एक दीक्षा का सादृश्य के कारण ऐसा कहा इधर उपसद उपसद उपे तत्व उपेतत्व सदृश अभी तत्व विज्ञा इस समय उपसद एक पयव्रत में एक एक पयव्रत होता है उपसद है उसके सादृश्य होने से भी इसको दीक्षा समझनी चाहिए जीवन को ऐसा बोलना चाहते हैं कि क्या उपसद में प्रसन्नता है तो इसको भी प्रसन्नता है कब प्रसन्नता है जब खाता है पीता है इष्ट वस्तु के कारण से प्रसन्न होता है तो प्रसन्नता है।, है उपसद में और इसमें एक कहा एक अथ राशन यद यदना जो खाता है यद हैदश्ना भुंगते ओदना ओदना आदि खाता है आदि खाता है यद पीवति जो जल आदि पान करता है यद रमते रुभवती इष्टदी संयोगाइष्ट वस्तु आदि के संबंध से आनंद प्राप्त करता है तत्पदे सनम समानता देती है वो उपसद के साथ समानता को प्राप्त करता है माने उपसद पय एक, एक एक है उसमें शरीर हल्का भी हो जाता है दूध पीने से और प्रसन्नता भी रहेगी तो ये सब इसके साथ समानता है उपसदांश पयोव्रत तत्व निमित्त सुखमस्ति उपसद एक व्रत है उसमें क्या है पयव्रत निमित्त सुख होता है उसमें दूध पी रहना होता है उसे मन में सुख होता है अल्प भोजन यानी चाहानी आसन्ना प्रश्वास हो जो वो क्या होता है पायोव्रत में कम भोजन वाले जो दिन होते हैं हल्का भोजन अल्प भोजन चा यानी चाहानी ऐसे दिन जो होते हैं हानि दिनानी ऐसे दिन कम भोजन वाले दिन जो होते हैं आसन्ना प्रश्वास मान स्वास्थ्य के विशेष के लिए अत्यंत कष्ट अच्छे होते हैं ये कहा स्वास्थ्य विशेष प्रदान करने वाले होते हैं तो असनादि नाम उपसदाम से समान इसलिए भोजन आदि में और उपसद में समानता है एक में कहते हैं। असनादिशु कथम दृष्टि भोजन आदि में कैसे उपसद दृष्टि करेंगे प्रश्न आया था उपसदामश इत्यादि वाचन कहा था उपसद में पयोव्रत निमित्तम सुखम उपसद जो व्रत करता है उसमें पयोव्रत नाम के सुख होता है पयोव्रत के कारण से होने वाला सुख आए उसके पास पयोव्रत पयोब दूध पीना है वही है, पीके है, दूध रहना ऐसा व्रत होता है यज्ञ यानी अहानी अल्प भोजन प्रसिद्ध यज्ञ में जितने दिन अल्प भोजन वाले दिन होंगे कम भोजन करना हल्का भोजन करना ऐसे दिन होंगे बाहर के यज्ञ बाहरी जो यज्ञ होगा उसमें यानी आहानी जितने दिन अल्प भोजन यानी प्रसिद्ध आने जितने अल्प भोजन वाले दिन प्रसिद्ध है तापसत स्वीक्रिय माण आल्प भोजन वाले दिनों का उपसत स्वीक्रिय माणानी वो जो दिन उपसत व्रत में जो किए जा रहे हैं वो दिन आसनि उसके साथ नजदीक है समीप है यदि ताशु प्रश्वास और विशेष प्रश्वास बने स्वास्थ्य विशेष प्राप्त होता है असन आदि और भोजन से भी स्वास्थ्य अच्छा रहता है सारे विषय है प्रशिका पाव सुख निमित्तम क्लेश निवृति हेतुत्म से समान हो सुख निमित्त तो क्या है सुख का कारण भी है और क्लेश की निवृत्ति भी है दुख भी नहीं होता दोनों में स्थिति है भोजन आदि मिले पर दुख नहीं होता वहां भी परिवर्तन में दुख नहीं होता भाई यज्ञ में और यहाँ भी भोजन मिला है जल मिला है इष्ट वस्तु मिला है तो सुख होगा क्लेश का अभाव ये भी ठीक है क्लेश की निवृत्ति हेतुत्व समान है सुख निमित्त है क्लेश के निवृत्ति का समान है कहा आगे कहते हैं यदा यदा हसति हसति चरति सामन है कहासतीस्त्रुनम चरती सुतुत इस जीवन में अथ हसति जो हस्ता है यद जक्षति जो खाता है भोजन आदि करता है कड़क चबाता है या मैथुनम चलती जो मैथुन क्रिया आदि करता है वह स्तुत शस्त्री एक शब्द होता है स्तुत शास्त्र। माने स्तुति के माने गीति प्रधान रहित अगीति प्रधान शस्त्र होते उनको जो तो स्तुति किया जाता है वह शब्द बोला जाता है हंसने में शब्द उच्चारण होता है खाने में शब्द उच्चारण होते समान है ये समान है कहा उसके साथ समता प्राप्त करता ही होता है टीका विकास तूत वैशिष्ट्य वैशिष्ट वैशिष्ट सामयाद पुरुष ये जीवन माने पुरुष मनुष्य के जीवन एक ही है क्यों तूत शास्त्र के वैशिष्ट्य है विशिष्टता है समानता है इसलिए भी कहा अथ इत्यादि का भाषण हसती जक्षति जो हसता है और जो खाता है जक्षति मैंने खाता है जक्षति का अर्थ भक्ष कर दिया जो खाता है क्या कहता है तो एक नंबर में कहा सस्कुल्यब्द करता है देवताओं की शब्द होता है यहाँ भी शब्द है हंसने में भोजन करके कड़क पदार्थ भक्षण कर करने में यान वैथुरम चरित्र जो परस्पर मिलने की जो आचरण करते हैं त्रिपुरुष आदि स्तुत शास्त्र एक देवता समानता शास्त्रों के साथ वो समानता को प्राप्त करता है शस्त्र शब्द का अर्थ होता है जो गिति प्रधान गीति प्रधान नहीं है इस तरह से मंत्रों का उपचार होता है गा गा करके नहीं बोल ऐसे जो स्तुति होती है उसको ऐसा कहा गया शब्द सामान्य दोनों में शब्द है हंसने में शब्द है तो वहां स्तुति में शब्द है इसलिए ये भी एक क्या है कहा मंत्र है अथ य तपोदानम आर्जब अहिंसा सत्य वचन दक्षिण अथज तपो दानम आर्दव अहिंसा सत्यवचन दक्षिण जीवन में जो तपस्या करता है दान देता है सरलता का निर्वाह करता है आर्दब मान सरलता और अहिंसा अहिंसा का परित्याग शरीर से हिंसा नहीं वाणी से हिंसा नहीं मन से हिंसा नहीं अहिंसा व्यापक अहिंसा होती है किसी भी देश में नहीं किसी भी काल में नहीं किसी भी जाति में नहीं ऐसी अहिंसा शरीर से किसी को भी कुछ परेशानी नहीं करना बाणी से भी कठोर शब्द नहीं बोलना कटु शब्द हिंसा है और मन से अनिष्ट नहीं सोचना ये अहिंसा है दूसरे का अनिष्ट सोचना हिंसा है तो शरीर बाण मन तीनों से नहीं होना हहिंसा नहीं होना फिर भी सभी देश में नहीं होना यहां तो हिंसा न करें तीर्थ स्थान है अन्यत्र करें सभी देश और सभी काल में ये नहीं कि विशेष दिन में नहीं करें बाकी दिनों में करें ऐसा और सभी जाति में अपने जाति को तो स्वयं क्या हिंसा करेगा जंगल का शेर होता है अपने बच्चे को तो नहीं मानता ना तो अहिंसा कहे क्या वो बिल्ली को तो खा जाता है कुत्ते को खाता है अहिंसा किसी भी जाति में हिंसा नहीं करना किसी भी देश में किसी भी काल में किसी भी जाति में हिंसा नहीं करना। और क्या कैसे मन से नहीं वाणी से नहीं शरीर से ऐसे अहिंसा और सत्य वचन सत्य बोलना है वचन का अश अच्छा दक्षिणा इस एक की दक्षिणा इस एक पुरुष की जीवन की दक्षिणा है ये दक्षिण इस एक की दक्षिण है तप तपस्या करना सबसे बड़ा तप होता है मन शस्त इंद्रिया एकाग्रम परम हम मन और इंद्रियों को एकाग्र करना सबसे बड़ा तप है बाकी आदि तप तो है ही है और दान देना यथाशक्ति दान देना क्योंकि मनुष्यों के प्रवृत्ति लेने की होती है यथाशक्ति कुछ देना देना आज हम सरलता जीवन में सरलता होनी चाहिए सरल होना चाहिए जीवन और अहिंसा अहिंसा का और सत्य वचन ये इसकी दक्षिणा है कहा कहािणावत्व तो साम्यवाद अभी पुरुष अवधेय दक्षिणा वत्व तो समान है इसलिए भी एक पुरुष को एक एक आना चाहिए जीवन को एक एक समझना चाहिए कहा अथा इत्यादि भाषण कहा अथा यह तपो दानम आजवम अहिंसा सत्यवचन कार से दक्षिणा तप है दान है सरलता है अहिंसा है सत्य सत्यवचन है ये सब इसकी दक्षिणा है क्यों धर्म पुष्टि करो तो सामान्य है। में दक्षिणा देने के धर्म की पुष्टि होती है बाहर के एक में तो आपके जीवन में भी सब होंगे क्योंकि धर्म की पुष्टि होगी धर्म की वृद्धि होगी बाहरी एक में जब दक्षिणा देंगे तो एक का फल विशेष होगा धर्म की पुष्टि होगी इसी प्रकार यहाँ भी जीवन में आप ये सब काम करेंगे ये करेंगे तप करेंगे दान देंगे सरलता जीवन में सरलता रखेंगे अहिंसा और सत्य वचन करेंगे तो धर्म की पुष्टि होगी इस आदरी से होने से समझ समय इसको बाहि यज्ञ में दक्षिणा देते हैं धर्म की पुष्टि के लिए यहाँ ये, ये दक्षिणा समुद्र कहा धर्म की पुष्टि का तत्व सामान्य दोनों में धर्म की पुष्टि करना समानता है वाही बाह्य में और यह तपोदानादिषु दक्षिणा दिष्टो ये तो बाहर तब दान आदि में दक्षिणा दृष्टि करने में कारण क्या है धर्म पुष्टि करता है धर्म की पुष्टि करने वाले हैं ये जैसे बाहर एक दक्षिणा देने पर धर्म की पुष्टि होती है वैसे यहां भी इन चारणों से धर्म की पुष्टि होती है इसलिए दक्षिणा कहा <laughs> अच्छा आगे मंत्र है तस् राहु सी असोष्टे पुनरुत्पादनमेव ते अवृथ तस्माहूति पुनर उत्पादनमेव्य तन्मरणमेव अवभृत तस्मा तस्मादाहु इसलिए लोग कहते हैं जब माता गर्भवती होगी कोई मां गर्भवती होगी सोचती आगे बच्चा पैदा करेगी ऐसा बोलते हैं सोचती यहाँ सोमरस के साथ समानता दिखाना चाहते हैं यज्ञ में सोमरस फूटा जाता है निकाला जाता है जंगल जला करके तो यहाँ भी माता के जो गर्भ के देखकर के लोग बोलते हैं स्वच्छ थी आगे बच्चा पैदा करेंगे अस्वस्थ अब बच्चा पैदा हो गया इसलिए ऐसा बोलते हैं काल समय पूरा होने पर अस्वस्थ बोलते हैं सोमरस निकाला गया वहां बोला जाता है सोमरस निकाला जाएगा पहले जंगल चलाते हुए बोला जाएगा स्वच्छ थी निचोड़े निचोड़ा जाएगा आगे ऐसा बोला जाता है कहा बाहर के गे में वहां सोमलता ला करके कूट करके निकालना होता है रस निकालना होता है और बाद में जब निकल जाता है तो बोले तो अस्वष्ठ बोल देंगे वहां रस निकाला गया ऐसा बोलते हैं इस प्रकार यहां भी माता तो के गर्भ को देख करके स्वच्छती बोला जाता है सती और जब गर्भ समापन हो जाता है तो कहते हैं बोलते हैं बालक पैदा हो गया ऐसा ये पुनर्त्पादनम एवं अश जन्म पुनर्त्पादनम एवं अश्व जन्म का पुनर्उत्पादन मान पुनर्जन्म ये जन्म है इसका तत् तो, में एवं अवृत और यज्ञ में अंतिम में अवबृत स्नान होता है मान समापन में स्नान होता है यज्ञ में जिस कलश में जल रखा हुआ होगा पूजा करके यज्ञ के, के समाप्ति होने पर उस कलश के जल से स्नान होता है यजमान आदि का अवबृत स्नान बोलते हैं उसको इसी प्रकार यहाँ अभवृत क्या होगा इस जीवन रूपी एकेक का क्या होगा मृत्यु मरणमेव अवब्रथम कहा मरण ही इसका अभवृत स्थान है एकेक की समाप्ति वहां जाके होने जैसे वह वहां पूर्णावती में स्नान करना होता है कलश के जल से तो यहाँ इसकी पूर्णावती क्या है मृत्यु है इस जीवन की जो जीवन रूपी एक एक की पूर्णावती मृत्यु है मरण में कहा एक सादृश निकार है एक अंतिम में अवभ स्न होता है बाहर इस प्रकार यहां भी अवकृत स्थान इसका मरण है अंतिम समाप्ति सामान्य है यहाँ ये कहना चाहते हैं ठीक है कहते हैं प्रकारांतरण पुरुष से अन्य प्रकार से भी इस जीवन को मनुष्य जीवन को एक संपादन करते हैं यश्मा से कहामाच्ञा पुरुष ये जो जीवन जो है, एक एक है। जो तस्मात्म जनिष्य माता उसको पैदा करती है माता यदा यदा जब यदा माता धनिष्यति जब माता पैदा करती है तदा आहु अन्य अन्य लोग तब बोलते हैं क्या बोलते हैं सोच्यति ऐसा बोलते हैं स्व प्राणी प्रसव ताकि होना चाहिए आत्मा पद होना चाहिए ये छंद प्रयोग है सुश्यती, सुश्यती, ऐसा बोलते हैं तस् मातरम यदा च प्रसूता भवती उसके माता को लिए बोलते तस्य मातरम स्व्यती अन्य आहू उसके माता को ये बोलते हैं आगे माने बच्चा पैदा करेगी ऐसा बोलते हैं और यदाज जब प्रसूता भवती जब प्रसूता हो गई बच्चा पैदा कर गई माता मा तब तदा असोषता अब बच्चा पैदा कर गई ऐसा बोलते हैं उस माता को माने पूर्णिका अपूर्णिका पूर्ण हो गई है ऐसा बोलते हैं विधि यज्ञ जैसे विधि यज्ञ में सोमरस को निचोड़ने के लिए जंगल से लाते हैं तो शोष्यती बोलते हैं वहां निचोड़ा सोमरस निचोड़ा जाएगा ऐसा बोलते हैं सुम धातु सु का प्रयोग वहां भी होता है यहाँ भी सुख धातु का प्रयोग है और आगे जा करके अस्वस्थता करके बोलते हैं निचोड़ा गया बोलेंगे वहां भी या बच्चा पैदा हो गया बोलते हैं यहां भी वैसा ही है धातु का प्रयोग है स्थिति है अच्छा इसलिए के, के समान स्वच्छती सोमम वहां में बोला जाता है स्वच्छती सोमम ऐसा बोला सोम सोम को निचोड़ा जाएगा ऐसा बोला जाता है वहाँ यहाँ बालक सोचती बालक बालकम स्वच्छती हो जाएगा बालक को पैदा करेगी हो जाएगा ऐसा स्वच्छती सोमम देवदत्तो अशोष्ट सोमम यज्ञ दत्त यज्ञ दत्त ने सोम को निचोड़ दिया ऐसा बोला जाता है वहाँ माता को लेकर के बोला जाता है सोचती और अस्वस्थ प्रव माता में होता है यहाँ अतः शब्द सामान्या पुरुषो यज्ञ यह शब्द की समानता शोष्यति और असुष्ट शब्द की समानता वहां सोमरस के साथ होता है प्रयोग और यह माता में होता है इसलिए जीवन एक क्या है पुरुषाख्य यज्ञ असोष्ठती शब्द संबंधित विधि युनर उत्पादन में पुनर्जन्म या तो है ही सोष्यति और असुष्ट आदि एक मरणम अच्छा दे पुनर उत्दनमे उसका पुनरुत्दन होना ही है जीवन है ये या यज्ञती अस्वस्थ शब्द समृत उसको लेकर के और अस्वस्थ शब्द का ये पुनरुत्दन यही उत्पत्ति मानी जाएगी इसकी तन्मरणमे ओह मरण है इसका ये जीवन रूप यज्ञ का मरण है मरण्ञा है अवभ स्ना मरणमे मरण ही अस् यथ सामया कि बाहर जो यज्ञ होता है समाप्ति में अवत स्नान होता है तो यहाँ भी समाज जीवन की समाप्ति है समाप्ति सामान्य जाते हैं सुंग प्राणी प्रसवे स्वयं अविषवे जब यह मां के साथ ये प्रयोग करते हैं सुंग धातु सुंग धातु का प्रयोग होगा बच्चा पैदा करेगी बच्चा पैदा हो गया इत्यादि सुंग प्राणी प्रसिद्ध प्राणी को पैदा करने पड़ता है शुंग जो, पदवे, पदवे जो है सुंग धातु नीत होने से आत्मा पदी है स्वच्छते बोलना था किन्तु तो सोचती बोल दिया ये पद का जो व्यक्त के विपरीत दिया था छमकस प्रयोग सुंगा के लिए प्रयोग होता और आगे स्वयं अभिषभ जो सोम के लिए प्रयोग होगा तो क्या है स्वयं अभिषम धातु का प्रयोग होगा रिचोड़ा जाएगा रिचोड़ लिया ऐसा प्रयोग होता है वहां सुय धातु का प्रयोग होता है सोम शौम्र, रस के लिए सोम का प्रयोग नहीं होगा वहां स्वयं धातु का प्रयोग हुआ है सोम रस के लिए जो स्वच्छ थी आदि प्रयोग किया उसके लिए प्रयोग करता है धातु दो ये धातु पाठ में धातु आए सुंग धातु भी है स्वेद धातु भी है सूंग धातु तो प्रयोग कर दिया माता जब बच्चा पैदा करेगी या बच्चा पैदा हो गया बोलने के लिए सुंग धातु का प्रयोग होगा और सोमरस निचोड़ा जाएगा और निचोड़ लिया करने के लिए स्वेद धातु का प्रयोग होगा सुया भी सबे का होगा ठीक है तो धातु दर्शनाथ प्रसवे कांडने का साधारण सबरसव चाहे बच्चा पैदा करना हो चाहे सोमरस को कूटना दोनों में सबन शब्द का प्रयोग बन जाएगा शुद्धातु दोनों सूट से किसी से भी लूट करेंगे तो सबन हो जाएगा पूर्व में प्रात सबन माध्यम में सबन आरोप यहाँ भी सबन हो जाएगा जाएगातु से लूट करेंगे बन जाएगा सबन एक साधारण शब्द शब्द बन जाएगा तथा सबन, सबन शब्द वक्त सामान्या पुरुष एक सबल सुध धातु से लूट करने से सबल बनता है पूर्व में प्रात सबन माध्यम सबन और सांग बोला था तो वे सबल शब्द के सामान्य होने से पुरुष में एक दृष्टि करना चाहिए कहा पुरुषोग शब्द सामान्य चले थे इसमें जो शब्द के सामान्य दिखाते हैं क्या पुनर्उत्पादन शह जन्म इत्यादि कहा था माता के द्वारा दोबारा पैदा होना इसका जन्म है विधि यख्य सेवा जो पुरुष नामज्ञा ये विधि यज्ञ समान स्वश्ती इत्यादि संबंध समझते हैं संबंध का समान है वहां भी स्वच्छति बोलते हैं विधि में किसका सोम को लेकर के बोलते हैं वहां और यहां बच्चे को लेकर के बोला है बच्चा पैदा होने नहीं पैदा होगा करके बोलते हैं वहां सोम निचोड़ा जाएगा बोलते हैं स्वच्छति का प्रयोग वहां भी है विधि में और यहां भी है शब्द सामान्य है यदि पुरुषाक्ष से विधि यज्ञ यद पुरुष नाम का एक के समान स्वच्छती इत्यादि शब्द सम्बन्धी स्वच्छति अस्वस्थ वहां भी प्रयोग होता है सोम को लेकर के और यहाँ बच्चे को लेकर के होता है तद उपादान यही उसको ग्रहण करना यहाँ जन्म है कहा अवबृत संबंधित्वाद भी पुरुष से यज्ञ समाप्ति समान समान होने से वहां अवबृत स्नान होता बाहर के एक में और यहाँ मरण है अंतिम इसलिए भी यज्ञत्व है इसमें कहा किंचा इत्यादि कहा इसको कहा था समय हो गया है नई वर्ष ओमाय माने वाप्राश्चुस्त्रोत्रिया सर्वाण ब्रह्मषद्न माहं ब्रह्म ब्रह्माको निरास्तमे ये ओम सा